भा प्रमाण महना स्रोत्र शब्द ग्रहण शब्द, शब्द ज्ञान से अन्मित होता है क्रिया ही कर्ण साध्यादृष्टा या, या क्रिया सा कर्ण यथा छिदादि वास्तिदि साध्या वास् वासुला है छेदना छेदनवास्य कुठरादि साध्य है छेदनादि जिस प्रकार कुठरादि साध्य है क्रिया साध्य है यहाँ जो तद ही शब्दग्रहण क्रिया कर्णसाध्या भवित शब्दग्रहण शब्द ग्रहण शब्द ज्ञान रूप जो क्रिया है वो भी साध्य होनी चाहिए करण साध्या था भी था जो इस करण से शब्द ज्ञान होता है वही स्रोत्र है यं तच स्रोत्र जो करण शब्द शब्दग्रहण का कारण है असाधारण कारण करण वो स्रोत्र है ये अतः चक्षुरादेय एवं कस्मा करण नतः इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए अनुमान से निश्चय करते हैं चक्षुवीकरण प्रत्यक्ष नहीं होता है कि उसका जो दिखता है तो स्थान गोलक है तो जो रूप ज्ञान से अनुमान करते चक्षु चक्षु का शब्द ज्ञान से जिस प्रकार श्रवण इंद्र का अथ से चक्षराधे वकस्मात्त कर्ण न होती शब्द ज्ञान के लिए कर्ण एक श्रोत इंद्र क्यों मानेंगे कारण से शब्द ग्रहण हो जाए इत बधिरा बधि एक शब्द गृह अपर न गृह एक बधिरा एक अबिरो शृति बधिरशब एकद गृह बधिरा एक शब्द गृह अबद्ररा एक शब्दम न गृहाती बधिर अपर न गृहणाती थी, थी। इसलिए क्या हुआ ये दोनों के ग्रहण करता है कि नहीं करता है दोनों के आँख होने पर भी तो चक्षुर इंद्रिय से अलग श्रव श्रवण इंद्रिय मानना पड़ेगा तथा क्षोत्र में वह शब्द विषय शब्दों को विषय करने वाले श्रवण इंद्रिय है में अन्य व्यभ्याम अवधारणम श्रवणिंद्रिय सत्य शब्दग्रहण तदा तदभाव तो श्रवणींद्रिय शब्दग्रहण का कारण मानना पड़ेगा का। उपलक्षण चे उपलक्षण है तौग बात चक्षुस्तेजसो रसनोदको नासिका पृथ्वी संबंध दिव्य तौगापि ऊपनीय जिस प्रकार इसमें कहा गया श्रोत्राकर्ष आकाशयोर संबंध दिव्यम श्रोत्र इसी प्रकार त्व और वायु इसमें संयम करेंगे आशे त्व इंद्र का चक्षु और तेज रसनेन्द्र जल ये नासिका और पृथ्वी ग्रहण इंद्र पृथ्वी इनके संबंध में संयम करने पर दिव्य त्व चक्षु रसनेन्द्र आदि का लाभ होगा वह नियम भाष्य में श्रोतराकाश हो योगिनो योगिना योगिना उसका होता हो जाता है दिव्यम काय शरीर और आकाश के संबंध में सम संयम करने से धारणा ध्यान समाधि करने से अथवा लघु तुल समापत् लघु जो हल्का तुल आदि उसमें संयम करने से आकाश गमनम जो तुलादि लघु हल्का है उसमें संयम करने से स्वयं शरीर हल्का हो जाएगा तो आकाश में चलेगा गमन करेगा काया काश संबंध संयम हाथ व लघु ही लघु तुलादि में करने से समापतिम चेतशेतक समापत्ति समाधि समाधि तस्थ तद जनता लब्ध्आ स्थित तदंजनता उसे अभिव्यक्त हो जाती है संबंध को जीत लेने से संबंध हो जीत लेगा जीत लेने से हल्का हो जाएगा लब्हा्रमह जल्दे ययस्त आकाश तस्वकाश धना काय से इसके पहले भाष्य हो गया आकाश अवकाश देता है तेनाली प्राप्ति काय के साथ कैसे का संबंध तत्र त्र कृतसो जीवा संबंधम संबंध को जीत करके लघुसुवा तुलादीसु आमाणु समापत्तिम लब्ध्वा तुलादि लघु हल्का पदार्थ में परमाणु से लेकर के समाधि करके, करके जीता संबंधो लघु संबंध को जीत लिया तो स्वयं हल्का कहा जाता है लघुत्वाच जले पादाभ्यम भी रहती हल्का हो जाने से जल में डूबता नहीं पाद से चल जाता है ऊपर ऊपर पानी ततस्तूर्ण नाभि तंतुमात्र विहित ततस्तु उन्न नाभी उन्न नाभी मकड़ी के जो धागा है उसमें भी ऊपर चढ़ जाएगा मकड़ी जैसी जाती है रश्मि से बिहार से रश्मि में भी चल जाएगा हल्का होकर के तत् तो यथेष्ट आकाशगतिर से भवति फिर आकाश में गमन भी जहाँ जाएंगे चलेगा है में काया काश संबंध संवाद लघुनी तुला दुकृत समय समापत्ति चेतस तंजनता लब्धवा सिद्धि क्रम कहा जल में भी चलेगा पाद के द्वारा अपरम पर शरीर आवेशेत संयम क्लेशकर्म विपाक हेतु आह क्लेश, क्लेश अविद्यास्मृत पंचक्लेशम विपक जातीयुर्भोगय का हेतु संयम परशरीवेशेत सयम पर शरीर में प्रवेश का हेतु कहते बहिकता वृत्तिरमहादेहात प्रकाशाव क्षय देह के बाहर अकल्पित वृत्ति इसका नाम महाविधेहा उसे प्रकाश आवरण क्षय आवरण क्षय हो जाता है प्रकाश बुद्धि बुद्धिशत्व का जो आवरण है उसका क्षय बुद्धि सत्व प्रकाशात्मक में आवरण तम गुण आदि है उसका क्षय होता है रजुगुणतम का क्षय हो जाता है विधेह आह विधेह कहते शरीराद बैरी मन से वृत्ति लाभ हो नाम धारणा मन जब शरीर के बाहर मन को लगाना वृत्ति लाभ ये विदेह नाम का धारणा है ठीक है अकल्पिताया ये उपाय तत्प्रदर्शनाय कल्पितां विदेहा महा वास्तव महाविदेह का जो उपाय है उसको दिखाने के लिए कल्पिता विदेह पहले कहते विदेहा सा यदि शरीर प्रतिष्ठा मन से बहिर्वृत्ति मात्र न भवती सा कल्पिता इतनी उचित है में रह करके बाहर में वृत्ति होकर के मन की यदि ऐसे बाहर चिंतन होता है धारणा होती है उसको कल्पित कहते हैं क्योंकि मन बाहर नहीं अंदर है केवल उसकी वृत्ति है बाहर या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूत सेवा मनस् से बहिर्वृत्ति सा कलो शरीर के पिछाई हुए ना मन बहिर्भूत होकर बाहर शरीर के बाहर जा के बहिर्वृत्ति हो जाए वो वास्तव है अकल्पित कल तत् कल्पितया साधेति अकल्पिता महाविदेहामिति थी पहले कल्पित महाविधेय मनशर्य में रहे करके बाहर विशेष चिंतन करता है धारणा ध्यान समाधि करता है उसके बाद मन शरीर को छोड़कर बाहर जाएगा तो अकल्पित वास्तव तो महाविदेह हो जाएगा कल्पित विदेह के द्वारा अकल्पित महाविदेहाम साधय थी कल्पितया अकल्पिता साधय से अकता महाविधेय कलहाय हे महाविधेय सिद्ध करता है यथा शरीर आविशंति योगि योगी, योगी अनेशे में प्रविष्ट हो जाते हैं ततस्य क्लेशकर्मे प्रकाशात्मन बुद्धिसत्स यदावरण क्लेशकर्मीपकत्रमूल तरक्षति ऐसे धारणक से प्रकाशात्मन बुद्धिसत्व प्रकाश आवरण क्षय प्रकाशात्मक जो बुद्धि में सत्वुण है उसका जो आवरण है आवरण क्लेशकर्म विपकत्र क्लेशकर्म विपाक यही आवरण है बुद्धि बुद्धिसत्व का रजस्तमूल रजस्तमश रजस्तमसी मूल यकत्र आवर् रजस्तमूल तरह क्षय होती ये आवरण का क्लेसकर्ण विपाक आवरण उसका क्षय हो जाता है टीका में मात्रम कल्पना ज्ञान मात्रम वृत्ति मात्र वृत्तिमात्र कल्पना ज्ञान महाविदेहा महा, यातु उपायपेयता कल्पिता अक राह। यातु इति। यातु शरीर निरपेक्षा बहिर्भूत मनुष्य बहिर्भति सा खलुकता उपाय उपेयते कलता कल राह कल कलता चलता कल्पिते तयो हो उपाय उपेयती उपाय कल कल्पित वृत्ति से अकल्पित वृत्ति होती कल्पित वृत्ति मन अंदर अंधर करके बाहर वृत्ति होनी ऐसे करने पर फिर मन बाहर भी जा चल जाएगा अकल्पित तत्र त्र कल्याण अकत्दे साधयती कि पर शरीर आवेश इत इसे केवल परस प्रवेश हो जाएगा नेत्या ये नहीं ततच धारण तो प्रकाशात्मक बुद्धिसत्व का आवरण नष्ट हो जाता है ततो धारणातो धारणा तो महाविधेहा मनोप्रवृत्ते सिद्धि धारण से महाविदेह रूप मनोप्रवृत्ति की सिद्धि हो जाती है तो क्लेश्च कर्मच्च ताभ्याँ विपकत्र केश कर्म से विपाक जातीयुर्भोगा जन्म आयुर्भोग तदेत रजस्तमूल रजस्तम से मूल्य से रजस्तमूल के विपकत्र विगलरजस्तमस विवेकख्याति समा रजस्तम नष्ट होने पर सत्वम सेवेक उत्पन्न होता है में तदेत विपकत्र रजस्तमूलतया तदात्मक सत् बुद्धिसत्व आवृण्णति तीनों जातीयुभोग विपाक रजस्तमूल के तदात्मक होकर के बुद्धिसत्व का आवरण करता है तत् क्षयाच निरावरण योगी चित्त यथेच यते, विरति बीजाती चब ये तत्सत्व का आवरण करता है रजस्तमूल है रजस्तम विपाक ये जो क्षय हो जाता है आवरण रहित हो गया चेतर जहाँ जतालता है जाता है, है। जान भी लेता तथा ध्यान प्रकाशात्मक बुद्धिस्तारभरण क्लेशक विपाक रजस्तंभमूल तरह क्षय स्थूलस्वूक्षान्वयाजय स्थूल स्वे सूक्ष्म अन्यास भूतजय भूत भूतों का जय होगा त्रस्थूलश्द का स्थूलादीसु मध्य त्र पार्थिवाद्या शब्द विशेषा सह आकारादी धर्म स्थूलशबिभाषिता एक भूता भूत का प्रथम हो गया पार्थिवादी शब्दय विशेषा शब्दादि विशेषे, सह विधर्मे, आकारादिधर्मे धर्मे से युक्त होकर के स्थूल शब्द से परिभाषिता उसको स्थूलशब्द से कहा गया टीका में स्थूल च स्वरूप सूक्ष्म अन्वय इति अर्थवत्वची स्थूल सूक्ष्म स्थूलस्वरूप सूक्ष्म अर्थवत्वा स्थूल च स्वरूपमचा स्वच्छ सूक्ष्म अन्वयच्च लगे स्थूल अलग अलग अन्वेर्थ अन्वर्थवत्वा तेज साय तजे जिन जिन में साम करेगा उसको जितलेगा स्थूलम आह स्थूल त्र पार्थिवाद शब्द विशेष सह आकारादिधन स्थूलशब्देन पारिभाषिता पार्थिवादी शब्द विशेष पार्थिवश्दलगे सह अकारादि विधर्म है धर्म के साथ स्थूल शब्द से कह गए टीका में स्थूल चूपक्ष अर्थवत्व स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अर्थवत्व तेज स्वयं तिशम करेगा उसको जीत लेगा स्थूल तत्र पार्थिस्थूल स्थूलाद मध्य पार्थिवादीस्थूलशब्दयदी धर्मी स्थूल श्री भार्थिव पाथीय पाथिया पाथसिया पाथस वाणी पाथसिया तेजस वाव्य पाथस जल संबंधी तेज वायु संबंधी तेज आकाशिया आकाशीय शर्श रूपंध आकाश में सब्द स्पर्श रूपस यहास विशेषा सर्जगादय शीतोषादय नीलितादय कषाया मधुरादय श्यादय गाधरादय ये विशेष योग्य शब्द धन शीतोष्णादस्पर्श है निरपितादीप कषाया मधुरादि सुरभियागंध है एक नामूप प्रयोजन परस्पर इति विशेषा सबका नाम रूप और प्रयोजन भिन्न भिन्न है ऐसे भेद हुआ विशेष हुआ एक पंच पृथिव्या पाँच ही पृथ्वी रज बजम चतवार रज छोड़ेंगे तो चार जलमी कितने चार क्या क्या चार है रूप रस गंध स्पर्श रूप रस स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये नाम रूप प्रयोजन परस्पर तो विद्य विशेषा गंधरस वर्जम त्रयस्तेजसी तेज में तीन स्पर्श स्पर्श रूप गंधरस वर्जम आगे गंधर्स वर्जम दो नभस्पति भाई में रूप गंधरूपरस तीन में क्या भाव में है वायु रसे भाई में नहीं वाय दो स्पर्श शब्दि गंध रस वर्जम त्रय तेजसी तेज में गंध रस दोन को छोड़ दिया है कितने रहेगा क्या रहेगा शब्द स्पर्श गंधर्सूप वर्ज दव नवस्पति वाई में दव ये शब्द स्पर्श शब्द व आकाशे ते तो ईदृश विशेषा सह आकारादी आकारादी बनने के साथ शिव धर्म स्थूलशब्दे न परिभाषिता ये सब आकारादी के साथ स्थूल शब्द से कहे जाते हैं शास्त्र में तार्थिव तब धर्म पार्थिव धर्म कहते आकारौ गौरव रौक्ष वर्णम स्थैर्य च वृत्तिर्भेद क्षमा काठिन्य सर्व सर्वोग्यता सौ काठि हे पृथ्वी में धर्म आकार है गौरवम गौरव क्या है गुरुत्व, रुक्ष है गुरुत्व है कर्कशे वर्णम आवरण हे स्थैर्य स्थितता च वृत्तिरिख रहना वर्तन भेदन वेद क्षमा सब कुछ करना सब उसमें रहते हैं पृथ्वी में काश्य का पतलापन कठिन भी हो जाता है सर्वोग्यता भोग्य, सर्व भोग्य। अम धर्म कहते स्नेह सौक्ष्म प्रभा सौ मार्दव गौरव चैत्यम रक्षा पवित्र संधान चोद का गुणा स्नेह सूक्ष्मे प्रभाय भास्वर तेज में प्रभा शुक्ल शुक्लर्ण मार्धव मृदुए गौरव गुरु ओजने शैत्यम रक्षा पवित्र शैत्य रक्षा करने कनिका सामर्थ्य पवित्र सन्धान चुना सन्धान मेलन तेजस धर्म ऊर्धभाक पापक दध्री पाचक लघु भास्वरम् भास्व प्रध्वस ओजस्वी वै तेज पूर्व पूर्वाभ्या पूर्वाभ्यालक्षण पापकर्धे तो ऊर्धवाक् दग्धृदक प्रकाश लघु प्रध्वस ऊर्जस्वी प्रध्वस ध्वस नहीं बार ओजस्वी तेजस्वी तेज पूरेभ्यो भिन्नलक्षण पूर्वाभ्याल पूर्वा कौनी पृथ्वी उज्जल भिन्नल बाहव्य धर्म तीय पवित्रक्षेप नोदन बल चलम्छा तोक्ष्य बाहुर्धर्म पृथ्वीद तीयजान बाहिकर धर्म पवित्र आक्षेप आक्षेप आक्षेप है पातन गिराना आक्षेप हो गया पवित्रता आक्षेप नूदन बलम नूदन संयोग है एक अभिजात नूदन शब्दजनक संयोग होता है अभिजात शब्दाजनक संयोग नूदन घटा का संयोग बलम चलम अछायता रक्षम वायुर्धर्मा पृथ्वी पिता चलने वाला है छाया नहीं देवायु की रुक्ष है धर्म पूर्व धर्म सर्गत गतिरव्यू विष्टेत्र आकाशधर्मा व्याख्या पूर्वधर्म विलक्षण सर्वो गतिष्टंभ तय और अविष्ट विष्ट आश्रय आकाशधर्मा व्याख्याता। आकाश के धर्म है पूर्व धर्म में विलक्षण है पूर्व धर्म क्या अभिषेक विलक्षण है आकाश का धर्म आकाश का धर्म क्या है कितने धर्म है सर्व तो गति अव्यूह और अविष्टम्भ व्यूह हो नहीं होता संगात तो नहीं होता विष्टंभ आश्रय नहीं करता सर्व व्यापक है पूर्व धर्म में विलक्षण ते ते आकार प्रभुत धर्म तेह सहित ये आकार प्रभुति धर्म है उनके साथ सहाकारादि भी कहा गया था सहाकारादि भी धर्म ही स्थूल शब्द से कहे जाते हैं तेहि ही सहयती आकार से सामान्य विशेष गोत्वादि आकार सामान्य विशेष गोत्वादि द्वितीय रूप क्या है के आगे द्वितीय थोल क्यागे स्वे दसा द्वित स्वसा दीपक मूर्तिर्भूमि स्नेहो जलम जल बनीष्णता वाई प्रणामी सर्वतोग येपिखा स से सामूप मूर्ति पृथ्वी स्नेहे जल वन्य उष्णता वायु प्रणाम आकाशस्य आकाश से ये सौ कह सरूपशब्दन सामान्यम मूर्ति सांसध्यक काठि स्वाभाविक का कठिनता है स्नेहो जलम मज्जा पुष्टि पुष्टिबलाधातन हेतु स्नेह जल मज्जा पुष्टिबल बल उत्पत्ति का हेतु वर्षता उदर्े सौर्य भौमे चर्व तेजसी उदर्मी सौर्य सूर्यसमद चंद्रसमो तेजसी समयत उष्णताज में उष्णस्पर्श समय समेत धर्म धर्मिभेद विवक्ष अभिधान धर्म धर्मी में मे व्योक्षा करके कहा वा प्रणामी प्रणमी का तो बहन शायद चलन गुड़तृणादी शर्षस्थनसवायुसा अनुमियते चलने के द्वारा तृणीना चलन सर्वस्य शरीर अटन नग वायुसा सर्वत्र जाने वाला चलने वाला ये वायुसा सर्वगतनामी नामी है संज्ञा है इसमें नाम अनुमान करते सर्वत्र शब्द सर्वत्र शब्द सर्व द्वितीय आकाश में सूत्राशया आकाशगुणन ही शब्द न पार्थिव आदि शब्द उपलब्धि उपलब्धित सूत्र आकाश सूत्र सूत्रशय आकाशगुण श्रवणेन्द्र का जो आश्रय है आकाशगुण से आकाशगुणन शब्द नये सूत्र आश्रय से श्रवण इंद्र में रहने श्रवण इंद्र आकाश ना आकाश में श्रवण रहता है स्रोत्राशय स्रोत्र काशय आकाश स्रोत्र का आशय आकाश गुणे न आकाश का गुण शब्द स्रोत्र का आशय आकाश आकाश का गुण शब्द स्रोत्राशय आकाश गुणे नी शब्दे न पार्थिव आदि शब्द उपलब्धि उत्पादित पार्थिव आदि शब्द की उपलब्धि होती ये पहले प्रतिपादन किया ये एकशब येप सेनेहोजल वन उष्णता वायु प्रणामी तो गतिर आकाश के बाद आया क्या आया है अन्वर्थ टीका मे अस्मूर्ति सामने चलन तृणादीना सर सठन सर्वत्र वायु नामम है आकाशब्धि तस् सूत्र आकाश स्रोत्र से आकाशगुण सूत्रक आकाशगुण शब्द शब्द सदस्य पार्थिवादोपल उपपादी मतदाता एक शन अूर्ति साम से आगे असम से शब्द विशेषा अस्य असर साम शब्दादीशे साम शब्दी की शादय उष्णुवादय शुक्लवादय कषायादय श्रोताद मूर्तिदीना सामना मूर्ति भेद शब्द ष्जादी सर उष्णस्पर्श शुक्लवादी कषायद शोदी सामने मूर्तिदी जंबीर पतन जमबीरपतन जमीरपनस आमलोकफलादी रेदा परस्पर व्यावर्तन जमीर निम कटपनस मिठा लगता है साधारण फल आमलोकसफलादी वेदात परस्पर व्यावर्त रस और फल के रूप भिन्न भिन्न है परस्पर भेद होता है तेन तेनासा रसादे रशेषा m mm -hmm.